आनंद की खोज शिव ज्ञान से जीव सेवा आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहा था त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। राष्ट्र को इन्हीं दिशाओं में प्रगति करने दो अन्य सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत के विषय में स्वामी जी के इस निर्देश को राष्ट्र ने आंशिक रूप से सही सुना है जिसके परिणाम स्वरूप आज हम भारत के सर्वत्र सेवा संस्थाओं की भरमार देख रहे हैं संसार सरकार ने सेवा को राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के रूप में विद्यालय शिक्षा का अंग बनाकर समुचित महत्व प्रदान किया है लेकिन स्वामी जी किस प्रकार की सेवा चाहते थे तथा तो कौन सी सेवा को उन्होंने राष्ट्रीय आदर्श की संज्ञा दी थी इसे भलीभांति भांति समझना परमावश्यक है सेवा का अर्थ व्यापक अर्थों वाले इस सेवा शब्द का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है सामान्य बोलचाल एवं व्यवहार में सेवा शब्द का उपयोग व्यवसायों अथवा पैसों के लिए भी किया जाता है जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा इत्यादि व्यक्ति अपना परिचय देते समय कहता है कि वह अमुख सेवा में रहत है आधुनिक सामाजिक ढांचा इतना जटिल हो गया है कि कोई भी व्यक्ति सैकड़ों दूसरे व्यक्तियों के योगदान के बिना जीवित नहीं रह सकता जूते कपड़े अन्य व्यंजनादि हमारे दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं का निर्माण न जाने कितने लोगों के हाथ से होता है इसी तरह हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य न जाने कितने लोगों के लिए उपयोगी होगा यह हम सामान्यतः हृदयंगम नहीं कर पाते अतः अपने पैसे या व्यवसाय की को सेवा की संज्ञा देना युक्त युक्त ही प्रतीत होता है सरल शब्दों में दूसरों के लिए किया गया कोई भी कार्य सेवा कहलाता है चाहे वह वैतनिक हो या अवैतनिक चाहे उसका प्रति प्रतिदान प्राप्त हो या नहीं सेवा को उसने व्यापक अर्थों में स्वीकार करते हुए भी वैतनिक पैसे को सेवा नहीं कहा जा सकता और फिर एक दूसरे प्रकार की सेवा भी है जिसे फैशन या शौक की दी जा सकती है। दस लोग एकत्र होकर एक सेवा संस्था का निर्माण करते हैं कुछ धन संग्रह करते हैं तथा तो गरीबों को औषधि एवं वस्त्राद वितरित कर देते हैं अधिकांश अवसरों पर इस सेवा कार्य का प्रचार समाचार पत्रों फोटो इत्यादि के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में किया जाता है इन कार्यों में सेवा की भावना कम और नाम यश की इच्छा एवं अहंकार की पूर्ति अधिक होती है लेकिन सभी लोग इस हीन भावना से प्रेरित होकर सेवा नहीं करते कुछ ऐसा भी है जो हृदय की उदारता से आर्तों एवं पीड़ितों की सेवा में आत्मनियोग करते हैं इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता और न ही वे अपनी सेवा का कोई प्रतिदान अथवा उसकी प्रशंसा के इच्छुक ही होते हैं सेवा के लिए सेवा यह उच्च आदर्श बहुत कम लोगों का होता है और उनसे भी कम लोग अंत तक इस उच्च मनोभाव को बनाए रखने में समर्थ होते हैं उपरोक्त निष्काम सेवा का एक उच्चतर रूप है शिव ज्ञान से जीव सेवा इससे सेवा के कार्य को एक आध्यात्मिक दिशा एवं दृष्टि प्राप्त होती है सर्व खलदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है सभी में परमात्मा का वास है भारतीय संस्कृति एवं धर्म के इस मूलभूत सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है आर्तों एवं पीड़ितों की भगवत बुद्धि से सेवा करना ऐसी सेवा मात्र सेवा न होकर एक भौतिक क्रिया मात्र न होकर पूजा का रूप ग्रहण कर लेती है एवं व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना का अंग बन जाती है सेवा का एक पूजा अनादि काल से मोक्ष ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार भारतीय संस्कृति का मूल लक्ष्य एवं चरम आदर्श रहा है इस एक चरम पुरुषार्थ को केंद्र कर भारतीय संस्कृति एवं जीवन का गठन हुआ है जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव के छोटे बड़े सभी क्रियाकलापों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करने की विशेष क्षमता भारतीय मन ने सदियों के अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा अर्जित की है इसी की प्रेरणा से आधुनिक युग में श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद ने सेवा जैसे महत्वपूर्ण एवं सार्वलौकिक कार्य को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है यही नहीं सेवा की श्रेष्ठतम पूजा सुयोगोपयोगी युगोपयोगी एवं अत्यंत प्रभावशाली साधना में परिणत कर समग्र देश को एक नई दिशा प्रदान की है सामान्यतः आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ मूर्ति पूजा अथवा अन्य किसी स्थूल प्रतीक की उपासना से होता है भक्त अपने इष्ट की मूर्ति या चित्र में अपने आराध्य देव की जीवंत सत्ता का आरोपण एवं आवाहन करता है तथा तो इसके बाद उसकी पत्र पुष्प धूप दीप गंधादि से पूजा करता है धीरे धीरे वह उस जड़ प्रतीक में अपने इष्ट देव की चिंतन सत्ता का अधिकाधिक अनुभव करने लगता है अंत में उसे अपने आराध्य देव के चैतन्य रूप के दर्शन होते हैं तात्पर्य यह है कि मूर्ति अथवा चित्र जैसे जड़ पदार्थ को प्रतीक मानकर अंत में परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है यदि यह संभव है तो प्राणवंत जीवंत चैतन्य युक्त मानव को भगवान मानकर क्या उसकी पूजा द्वारा भगवान के दर्शन नहीं हो सकते यह संभव ही नहीं है बल्कि यह मूर्ति पूजा से श्रेष्ठतर पूजा है मानव पाषाण की अपेक्षा भगवान का श्रेष्ठतर प्रतीक है प्रतीक ही नहीं उसमें तो परमात्मा का अधिकतम अंश विद्यमान है उसमें भाषण की अपेक्षा परमात्मा का प्रकाश कहीं अधिक है उसमें प्राण प्रतिष्ठा अथवा देवता का आवाहन भी नहीं करना पड़ता सैद्धांतिक दृष्टि से मानव की ईश्वर के प्रतीक के रूप में उपासना मूर्ति पूजा से श्रेष्ठतर होते हुए भी इस साधना प्रणाली की कुछ समस्याएं हैं मूर्ति को भगवान के रूप में देखने में अभ्यस्त भारतीय मन के लिए एक कोढ़ी रोगी दरिद्र अस्वच्छ भिखारी को भगवान के रूप में देखना आसान नहीं है विष्णु दुर्गा राम कृष्ण काली आदि की मूर्ति देखकर हमारे मन में यह विचार नहीं आता यह पाषाण है बल्कि अनायासी हमारा मस्तक श्रद्धा भक्ति से नत हो जाता है लेकिन रोगी या दरिद्र मानव में परमात्मा का अधिक प्रकाश होते हुए भी हमें वह रोगी अथवा दरिद्र ही दिखता है भगवान नहीं भगवान की मूर्ति तो सदा एक भाव में ही बनी रहती है उसके चेहरे की मुस्कान कभी मिलान नहीं होती लेकिन जीवंत जागृत रोगी भगवान कभी रुष्ट अथवा उदास भी हो जाता है और तब मन कह है यह कैसा भगवान है जो रोता अथवा क्रोधित होता है यही कारण है कि हम कुछ समय तक भले ही रोगी नारायण दरिद्र नारायण का भाव बनाए रख सक सकें पर काल तक उसे बनाए रखना संभव नहीं होता यह समस्या मूर्ति पूजा के साथ नहीं होती इसीलिए श्रेष्ठतर प्रतीक होते हुए भी रोगी एवं आर्तमानव की सेवा रूप पूजा इतनी प्रभावशाली अथवा फलदायक नहीं हो पाती जितनी मूर्ति पूजा होती है इस समस्या का एकमात्र समाधान है बार बार अपने मन को यह सुझाव देना कि जिस रोगी तथा दरिद्र की मैं सेवा कर रहा हूं वह वस्तुतः नारायण है हमें अपने आराध्य सेव्य मानव के बाह्य प्रतिमान रूप की उपेक्षा करना सीखना होगा चाहे वह कितना ही कुत्सित क्यों न दिखाई दे चाहे उसका चरित्र कितना ही अप्रिय क्यों न हो हमें सब समय यह भाव बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा सेव भी साक्षात नारायण है तथा हम सेवा के रूप में उसकी पूजा ही कर रहे हैं मन में पूर्व अभ्यास एवं स्वभाव के कारण हमारे समक्ष उपस्थित नारायण के बाह्य रूप को देखकर कर घृणा या उपेक्षा का भाव उदित होगा लेकिन हमें बार बार नारायण बुद्धि बनाए रखने का भगवत बुद्धि जगाने का अभ्यास करते रहना होगा मूर्ति पूजा में त्रुटि होने पर मूर्ति अप्रसन्नता नहीं करती, न ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई देती है लेकिन रोगी नारायण की सेवा में त्रुटि होने पर वह कष्ट पा सकता है एवं उसकी अप्रिय प्रतिक्रिया स्पष्ट दिखाई देती है अतः तो इस प्रकार की शिव ज्ञान से जीव सेवा में सहिष्णुता धैर्य एकाग्रता आदि अनेक गुणों को भी विशेष आवश्यकता होती है शिव ज्ञान से जीव सेवा रूपी पूजा किन उपकरणों से अनुष्ठित होती है रोगी अथवा दरिद्र नारायण की सेवा में पत्र पुष्पादि आदि मूर्ति पूजा के उपकरण काम में नहीं आते अन्न वस्त्र औषधि पथ्य आदि इस पूजा के उपकरण हैं। रोगी नारायण को पुष्प के स्थान पर औषधि समर्पित की जाती है भोग के स्थान पर रोगी का पथ चंदन के बदले मरहम पट्टी तथा स्नान जल के बदले हल्के गर्म पानी से शरीर पूछा जाता है गच्छ, तिष्ठ, इत्यादि मंत्रों द्वारा आवाहन नहीं किया जाता इसके बदले भाई क्या कष्ट है बताओ औषधि का नियमित सेवन करने से तुम अच्छे हो जाओगे विश्राम करो इत्यादि बातें कहनी होती है ये इस आराधना के मंत्र है विभिन्न देवी देवताओं की पूजा प्रणालियां अलग अलग होती हैं राम की पूजा पद्धति एवं काली पूजा पद्धति में भेद होता है इसी प्रकार रोगी अथवा दरिद्र नारायण की पूजाओं में भी पार्थक्य होता है टाइफाइड के रोगी की चिकित्सा रूप पूजा एवं पीलिया के रोगी की सेवा में पार्थक्य होता है इस अंतर को न जानने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है मूर्ति पूजा में करन्यास अंगन्यास भूत शुद्धि आदि प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं उसी प्रकार सेवा रूप पूजा में भी सेवक को कुछ प्रारंभिक प्रक्रियाओं द्वारा अपने को तैयार करना पड़ता है इसका श्रेष्ठ उदाहरण शल्योपचार है जिसकी तुलना किसी भी उच्च कोटि की पूजा से की जा सकती है इस पूजा में उच्च कोटि की क्रिया पद्धति प्रशिक्षण विशुद्ध एवं अत्यधिक सतर्कता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है रोगी नारायण की पूजा के उदाहरण से समझाई गई बातें अन्य प्रकार के आर्थ पीड़ित नारायणों की पूजा के विषय में भी लागू होती है अज्ञा व्यक्ति को ज्ञान असहाय को सहायता भूखे को अन्न एवं निराश्रय को आश्रय प्रदान करना ये सारे कार्य उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर पूजा में वर्णित किए जा सकते हैं जिस प्रकार मूर्ति पूजा में प्रकृत पूजक एक ही होते हुए भी पूजा को सुसंपन्न तो करने में अनेक लोग योगदान करते हैं उसी तरह रोगी अथवा दरिद्र नारायण की पूजा एक व्यक्ति द्वारा संपादित होते हुए भी इसके अनेक व्यक्ति सहायक होते हैं इन सभी सहयोगियों के कार्य की भी पूजा के ही अंग हैं तथा उतने ही गुरुत्वपूर्ण हैं जितनी पूजा स्वयं उपरोक्त सेवा रूप पूजा का प्रचार एवं प्रसार स्वामी विवेकानंद की आधुनिक युग की एक महत्ति देन है ऐसे ही अन्य संदर्भ में व्यवहारिक जीवन में वेदांत की संज्ञा दी जाती है एवं रामकृष्ण मिशन के विभिन्न केंद्र इसी को कार्य रूप प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं यदि आप रामकृष्ण मिशन के किसी केंद्र में जाएं तो वहां आप सन्यासियों को ऑफिस में अस्पताल के वार्ड में गौशाला में विद्यालय में कक्ष में विद्यालय के कक्ष में नाना कार्यों के माध्यम से नारायण सेवा करते देखेंगे यह स्पष्ट ही है कि शिव ज्ञान से जीव सेवा सभी के द्वारा संभव है ऐसी बात नहीं है कि वह केवल संन्यासियों द्वारा ही केवल संभव है प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति एवं परिवेश में इस सेवा को इस विशिष्ट पूजा पद्धति को अपनाकर धन्य हो सकता है यही नहीं इस आदर्श के अनुरागी सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि इस युग धर्म को जीवन में हर संभव चरितार्थ करने का प्रयत्न करे जिससे वह भारतीय जनजीवन एवं चिंतन का इतना ही स्वाभाविक अंग बन जाए जितना मूर्ति पूजा है